वसुदेव के पुत्र परम पुण्य में लीला ही से मानव शरीर के धारण करने वाले हैं। श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले यशोदा के वत्सल और हरि हैं। हरि का अर्थ होता है पापों के हरण करने वाला चार भुजाओं में सुदर्शन चक्र कौमद की गदा शंख और असी आदि आयुधों के धारण करने वाले हैं देवकी के नंदन श्रीदेवी के स्वामी और नंद गोप की प्रिया यशोदा के आत्मज अर्थात पुत्र है यमुना के वेग का संहार करने वाले बलभद्र जी परम प्रिय अनुज अर्थात छोटे भाई हैं। पूतना के जीवन का हरण करने वाले तथा शकटासुर का हनन करने वाले हैं नंद को ब्रह्मजन अर्थात ब्रजवासी मनुष्यों को आनंद देने वाले और सत तथा आनंद के शरीर वाले हैं, अर्थात सत चित्त और आनंद ये तीनों ही वस्तुए उनके शरीर में विद्यमान है नवनीत से विलिप्त अंगों वाले है जिस समय में यशोदा जी दधी मंथन कर रही थी उस समय में भांड का भयंकर नवनीत अपने समस्त अंगों में लपेट लिया था नवनीत के लिए नट है अर्थात थोड़ा सा नवनीत पाने के लिए गोपांगनाओं के यहाँ अनेक नृत्य आदि की लीलाएं करने वाले हैं, अनग अर्थात निष्पाप स्वरूप वाले हैं, नवनीत के थोड़े से भाग का आहार करने वाले है अर्थात दधी और मक्खन के विक्रय करने वाली ब्रिजांगनाओं को मार्ग में रोककर नवनीत का आहार किया करते हैं राजा मुचुकुंद के ऊपर कृपा करने वाले हैं जिस समय जरासंद से युद्ध हो रहा था तब स्वयं भागकर वहां पर पहुंच गए थे जहां पर विद्युत मुचुकुंद गुफा में यह वरदान लेकर सो रहा था कि उसे जो भी जगाएगा वह भस्म हो जाएगा उस पर अपने पिताम्ब्र डालकर आप छिप गए थे जरासंत ने उसे श्री कृष्ण समझ जगाया और भस्म हो गया था फिर भगवान ने दर्शन देकर उसको प्रसन्न किया था सोलह स्त्रियों के स्वामी आकृति से समन्वित है अमृत के समान जो शुकदेव की वाणी रूपी सागर है उसके आप चंद्र है अर्थात शुभ जी के द्वारा श्रीमद भगवत की रचना हुई उसके प्रकाशन चंद्र है गोविंदो के पति है जब आप बालक थे तब ब्रिज में गोवत्सों का पालन करने के लिए वन में संचरण करने वाले हैं तथा धेनुक नामक कंस के द्वारा प्रेषित असुर का मर्दन करने वाले हैं त्रीणावृत असुर को त्रीण के समान हनन करके डाल दिया था और जो दो अर्जुन वृक्षों का जोड़ा शाप वर्ष वृक्ष हो गए थे उनका भंजन कर वृक्षों की योनी छुड़ा देने वाले है बहुत ही ऊंचे तालों के भेदन करने वाले हैं तथा तमाल वृक्षों के सदृश श्यामल आकृति वाले हैं ज में समस्त गोप और जो गोपियां थी उन सबके ईश हैं, महायोगी और करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान प्रदीप्त प्रभा से समन्वित है वन माला के, के धारण करने वाले, वाले पीतवर्ण के वस्त्रों को पहनने वाले तथा पारी जात का महेंद्रपुरी से आहरण करने वाले है गोवर्धन गिरी के उद्धरता अर्थात अपनी उंगली पर उठाने वाले गो के पालन पोषण करने वाले और समस्त चर अचरों के पालक हैं अजन्मा निरंजन कामदेव के के तथा कमलों सदृश लोचनों वाले हैं मधु नामक दैत्य के हनन करता मथुरापुरी के नाथ द्वारका के स्वामी और बलशाली हैं वृंदावन के मध्य में संचरण करने वाले तुलसी की माला से सुशोभित अर्थात तुलसी की माला के भूषण वाले हैं समंतक नाम वाली मणि को जाम्बवान से हरण करने वाले तथा नर और नारायण के स्वरूप थारी है कुब्जा जो कंस नृप की चंदन सेविका थी वह थी तो परम सुंदरी किंतु शरीर वाली थी उसके द्वारा समाकृष्ट वस्त्रों के धारण करने वाले हैं कुब्जा श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी यह तात्पर्य है माई और परम पुरुष है कंस के मल्ल चाणूर और मुस्टिक असुर थे उनके साथ यस्त्र युद्ध में परम कोविद है इस संसार के वैरी है संसार में तथा कृष्ण द्रौपदी के व्यस्त के, के, के, कर के, के अपकर्षण करने वाले है अर्थात दुशासन के द्वारा चीर खींच कर दुर्योधन की सभा में उसको लज्जित किया जा रहा था उस समय चीर का वर्धन करके उसकी लज्जा की रक्षा करने वाले हैं, राजा शिशुपाल के शिर के छेदन करने वाले हैं और राजा कौरवेश्वर दुर्योधन के कुल का अंत कर देने वाले हैं विदुर और अक्रूर के वरदानों के प्रदाता हैं और विश्वरूप अर्थात विराट स्वरूप के प्रदर्शक हैं, सदा सत्यवचनों वाले तथा सत्य संकल्पों वाले हैं सत्य नाम वाली अपनी पटरानी में रति रखने वाले और जय शील सुभद्रा के बड़े भाई है भगवान साक्षात विष्णु का स्वरूप है तथा बीच में पितामह की मुक्ति देने वाले हैं इस संपूर्ण जगत के गुरु हैं इस अगत के नाथ हैं और वेणु के वादन करने में महापंड है वृष्पासुर के विध्वंस करने वाले हैं वकासुर के निहंता और वाणासुर की बाहुओं के कर्तन करने वाले हैं राजा युधिष्ठर को राज्य गद्दी पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं और मयूर की पंख के भूषण वाले हैं पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन के रथ के वहन करने वाले सार्थी हैं इनका ऐसा स्वरूप है जो अव्यक्त है अर्थात जिसको कोई पहचान ही नहीं सकता है गीता के उपदेश इनके ही हृदय से निकले है कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करने से मानिक्य मणि से रंजित श्रीपद कमल वाले है दाम से बद उधर वाले हैं दधि मंथन के महाभांड का भंग कर देने पर यशोदा माता ने पकड़कर डोरी से बांध दिया था तभी से दामोदर नाम हुआ है यज्ञों के भोक्ता और दानवेंद्रों के विनाशक हैं। आप साक्षात शीर नारायण परम ब्रह्म और पन्नगों के अशन करने वाले गरुड़ के वाहन वाले हैं। यमुना के जल में दिगंबर होकर क्रीड़ा करने वाली व्रज वाला गोपियों के वस्त्रों का अपहरण करने वाले है आप पुण्य अर्थात परम पुनीत यश वाले हैं तीर्थ के समान चरणों वाले वेदों के द्वारा जानने के योग्य और दया के निधि हैं। समस्त तीर्थों के स्वरूप वाले सब ग्रहों से रूप वाले और पर से भी पर हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण देव के 108 नामों का यह शतक है श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण ने अर्थात वेदव्यास जी ने पहले गीता मृत का श्रवण दिया था कृष्ण द्वै पायन ने यह श्री कृष्ण के प्रिय को करने वाला स्त्रोत्र रचित किया था उन्हीं से इसका श्रवण मैंने किया था यह श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक स्तोत्र परमाधिक आनंद के प्रदान करने वाला है यह अत्यधिक उपद्रव और दुखों का हनन करने वाला है तथा इसके श्रवण और पटन से अधिकाधिक आयु का वर्धन होता है इस लोक में जन्म ग्रहण करके जो भी कुछ दान व्रत तप तीर्थ आदि किया है वह सभी इस परम पुनीत स्त्रोत्र के पढ़ने वालों तथा श्रवण करने वालों को करोड़ों गुना फल देने वाला होता है जो पुत्रों से रहित है उनको यह पुत्रों के प्रदान करने वाला है तथा जिनकी सदगति का कोई भी साधन नहीं है उनको सुगति महीन महान, दरिद्र है उनको धन का वहन कराने वाला है। और जो सर्वत्र युद्ध स्थल में अपनी विजय के इच्छुक है उनको जय देने वाला है यह स्त्रोत्र शिशुओं की और गोकुलों की पुष्टि का बढ़ाने वाला है बाल रोग और ग्रहों आदि का शमन करने वाला तथा मरम शांति के करने वाला है यह समय में श्री कृष्ण की स्मृति का देने वाला तथा संसार के तीनों तापों का अपहरण करने वाला है। हे भद्रे, ये अपने आदि के साधन करने हैद्रे स्त्र सिद्धिकारक है पादेन्द्र ज्ञान की मुद्रा वाले योगी रुक्मणी के स्वामी वेदांत के वेदीनाथ श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है महादेवी यह मंत्र है इसका अहनिश जाप करते रहना चाहिए इस परमोत्तम एवं दिव्य स्तोत्र का सेवन करने वाला पुरुष समस्त ग्रहों के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो जाता है है। और वह सभी का परम प्रिय बन जाया करता है। इस अष्टोत्तर स्तोत्र के श्रवण तथा पठन करने से भजन पुत्र पोत्र आदि से परिवृत होता है और उसके सभी प्रकार की सिद्धियों की समृद्धि हो जाया करती है वह मनुष्य इस लोक में सब प्रकार के सुखों का उपभोग करके भी अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के सायुज्य की प्राप्ति किया करता है अगस्त्य मुनि ने कहा हे hey विभो इतना कहकर भगवान अनंत देव चुप हो गए थे जो कि संकर्षण की संज्ञा वाली मूर्ति थी ये भगवान समस्त जगतों की इस धरा के धारण करने में पूर्णतया समर्थ थे मान के देने वाले प्रभु ने पुनः धरा के लिए निर्देश किया था इसके अनंतर कथा का आदर करने वाले संकाधिक मुनिगण सब जो उनको चारों ओर से घेर कर सम्वस्थे थे आनंद से परिपूर्ण सागर में निमग्न हो गए थे और उन सब ने सबीश्वर प्रभु को सभाजित किया था ऋषिगणों ने कहा हे hey प्रभु आप तो इस संपूर्ण विश्व पर अनुकंपा करते हुए इसका परिपालन किया करते हैं हे hey अव्यय स्वरूप वाले आप तो शरण में समागर अपने भक्तों की आरती के हरण करने वाले हैं आपके लिए हमारा सबका बारंबार प्रणाम है आप इस धरा के धारण करने वाले होते हुए भी परम कृपा के सागर हैं और आप समग्र विश्व की समुपत्ति करने वाले हैं ऐसे शेष भगवान आपकी सेवा में हमारा प्रणिपात है हे विभो आपने हम सबको श्री कृष्ण के नामों का जो अष्टोत्तर शतक रूपी अमृत है उसका भली भांति से पान कराया है और आपने हम सबको पापों से रहित कर दिया है हे विभो, आप सरीखे महापुरुष ही दिनों पर दया की वृष्टि करने वाले होते हैं जो कि आपके चरणों की शरण में समा अपने भक्तों का भली किया करते हैं। इस रीति से नमस्कार करके और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शेष के चरणों में मन लगाकर तथा धराधर के परिक्रमा करके हम सब अपने अपने निवास स्थानों को उपागत हो गए थे अगस्त महा ने कहा की हे राम श्री राधा के कांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का यह समस्त सिद्धियों का प्रदान कर देने वाला प्रेमामृत इसका श्रवण किया है इस श्लोक में जितने भी मंत्रों के समूह है तथा स्त्रोत्र और कवच आदि है इस त्रिभुवन में, में सभी इस स्त्रोत्र के ही परिशीलन करने से सिद्ध हो जाया करते हैं वशिष्ठ जी ने कहा हे महाराज इस रीति से श्री कृष्ण प्रेमामृत स्तव को बतला कर, जब तक अगस्त्य मुनि विरत हुए थे तभी तक वहाँ स्वर्ग से एक यान आ गया था उस मान में चार स्वेच्छा स्वरूप धारण करने वाले मन के ही समान वेग से समन्वित और अतीव अद्भुत सिद्धों से युक्त था इसके अनंतर वे दोनों हरिण और हरिणी स्त्री एवं पुरुष के स्वरूप में होकर अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उस समय में परम हर्ष से उछल उस यान में समारूढ़ हो गए वे दोनों परम दिव्य देह के कारण करने वाले हो गए थे जो शंख चक्र आदि भगवान के चिन्हों से संयुक्त थे इसके पश्चात वे समस्त देवगणों के द्वारा वंदित भगवान विष्णु के लोक में चले गए थे उस समय इस विलक्षण घटना को वहां पर संस्थित सभी प्राणी तथा भार्गव राम और अगस्त्य मुनि भी देख रहे थे उन सबकी आंखों के ही सामने ऐसा हुआ था भार्गव चरित्र श्री वशिष्ठ जी ने कहा उस समय में परशुराम ने इस महान आश्चर्य को देखकर उन दोनों हरिण हरिणियों का संपूर्ण वृत्तांत जैसा भी सुना गया था अगस्त्य मुनि से से कह दिया था साक्षात कुंभ ग्रहण करने वाले अगस्त्य भगवान ने इस वृत्तांत का श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हुए अपने समक्ष में संस्थित भगवान राम से यह कहा था अगस्त्य जी ने कहा हे hey राम आप तो महान भाग वाले हो और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में आप बहुत विद्वान हैं। आज मैं जो आपके हित की बात है उसको आपको बतलाता हूँ आप कर डालिए भारी स्थान है जहाँ पर भगवान के कमनीय कोमल चरणों के चिन्ह दिखलाई दिया करते हैं जहाँ पर महान आत्मा वाले प्रभु ने उन अपने चरणों को रखा था यह वह स्थल है जहाँ पर प्रभु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि को विनिग्रहित करने के कार्य में अपने चरण के अग्रभाग से सभी लोगों को समाक्रांत कर लिया था उस समय में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया था और जहाँ पर महात्मा वामन के चरणों के जल से गंगा का समुद्भव हुआ था अब आप उसी स्थल में जाकर अनन्या बुद्धि वाले होते हुए एक मास तक इस का पाठ करो और पूर्ण नियम से ही नियत तथा नियत अशन वाले हो रहो आपने सिद्धि की इच्छा रखते हुए जिस कवच का पूर्व में अभ्यास किया था और अपने समस्त शत्रुओं करने की कामना से से ही किया था, वही अब आपको सिद्धि के के देने वाला हो जाएगा। जी ने कहा, इस प्रकार निवारण करने वाले राम से जब अगस्त्य मुनि के द्वारा कहा गया था तो फिर राम ने मुनि को नमस्कार करके जो महा परम शांत स्वभाव वाले थे उस आश्रम से राम बाहर निकल चला गया था हे भू फिर उसी मार्ग से वह बहुत शीघ्र वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ पर उत्तर पद के न्यास से स्वर्ग गंगा निकली थी उस स्थल पर उस परशुराम ने अक्रित ब्रण के साथ ही रहकर निवास करने का अपने मन में संकल्प किया था और श्री कृष्ण प्रेमामृत नामक दिव्य स्तव का भली भांति अभ्यास किया था हे भूपते ब्रज के स्वामी उन भगवान श्री कृष्ण उस पर परम प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने जमादग्नि के पुत्र के लिए अपना दर्शन दिया था अब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है जिस रूप से राम को उन्होंने दर्शन दिया था उनके नेत्र कमलों के समान परम सुंदर थे भगवान कृष्ण साक्षात चतुर्वी के अधिप थे सूर्य के वर्ण के सदृश जा किरीट और दोनों कानों में कुंडलों की शोभा से समन्वित थे वक्षस्थल में कौस्तुभ महामणि धारण किए हुए थे जिसकी प्रभा से उनका उतल समुद्भाषित हो रहा था पीताम्ब्र का परिधान करने वाले नील जलद के समान प्रभाव वाले थे उनके कर कमलों में वंशी थी जिसका वादन वे कर रहे थे तथा वे साक्षात मोहन करने करने वाले वाले स्वरूप को धारण थे। ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जमदअग्नि के पुत्र परशुराम ने तुरंत ही अपने आसन से उठकर कर गात्रोत्थान दिया था और वे बहुत ही हर्ष से समन्वित हो गए थे उस राम ने उनके सामने चरणों में दंड की भांति गिर कर, उन विभु को प्रणाम किया था और फिर बहुत ही प्रणत होकर उनकी स्तुति की थी परशुराम ने कहा भक्तों की सुरक्षा करने के कारणों से शरीर धारण करने वाले अपनी शरणागति में संप्रात जनों का प्रतिपालन करने वाले और सुर गणों की पीड़ा का हरण करने वाले आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है ब्रह्मा शिव विष्णु और इंद्र जिनमें प्रमुख है ऐसे समस्त देवगणों के द्वारा जिनका स्तवन किया गया है ऐसे परमेश्वर प्रभु के लिए मैं नित्य ही प्रणाम निवेदन करने वाला हूँ शिव आदि प्रमुख देव भी अनेक प्रकार के वेदों के वादों के द्वारा जिनके स्वरूप का निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ करते हैं उन निर्देशन करने के योग्य जन्मा पुराण पुरुष तथा अनंत प्रभु का मैं स्तवन करता हूँ आप मेरे ऊपर दया में हो जाइए जो एक ही ईश है और नित्य ही अपने भक्तों के मनोवांचितों को प्रदान करने वाले हैं वे आप इस भूमि के भार को उतारने के लिए लोकों में विहार और उनकी रक्षा करने के वास्ते अनेक प्रकार के देव मनुष्य तथा जल जीवों में शरीर धारण करके अवतार ग्रहण किया करते हैं ऐसे उन प्रभु आपको मैं स्वयं साक्षात देख रहा हूँ जो अपने ही भक्तों में अनुराग रखने वाले हैं और इंदिरा आदि में भी अत्यंत विरक्त रहते हैं तथा व्यभिचार से दुष्ट चित्त वालियों में भी प्रेम से निबद्ध मन वाले हैं हे ईश्वर जिन आपके स्वरूप की प्राप्ति परम प्रसन्न होते हुए संपूर्ण अपने देह स्त्री संतति और वैभव की ममता का त्याग कर आसुर, सुर, नर, किन्नर और वाले भी कर चुके हैं उन्हीं देवों के भी देव भजन करने वालों के लिए अभिपसित प्रदान करने वाले निरीह गुणों से रहित अर्थात रजोगुण आदि से रहित न चिंतन करने के योग्य अव्यक्त और अधो के समुदायों के विनाश करने वाले रण तथा प्रेम के निदान आपको मैंने आदर से इस समय साक्षात प्राप्त कर लिया है अन्य जनता नाना भांति के तपस्या जनित तापों से अपने देह को संतिप्त किया करते हैं और विविध यज्ञों के द्वारा आपका यजन किया करते हैं ये विभो इस प्रकार के परम क्लिष्ट विधानों के करते हुए भी वे सब किसी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए निबद्ध वासना वाले आपके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन स्वप्न में भी नेत्रों से नहीं किया करते हैं